भाष्यार्थ अध्याय बृहदारण्यकोपनषद शांक्या्राह्मण पांच संप्रति कर्मकर्ता में वागादि प्राणों के आवेश का प्रकार कथमिति वक्षति पृथिव्य चयन एवं पुत्र कर्मा पर मनुष्यलोक पितृलोक देवोक साध्यार्थता प्रदर्शिता श्रुत्या स्वये अत्र केचित विशेषार्थान पुत्रादि वावदूका श्रुतुक्तनिजा सधना मोक्षाता वदंती तुखापिधान श्रुतदे इत्यादि, पांग काम्य कर्मेपक्रमेण च, चा चाध्य विशेष विनियोगोप संघारेण च, विनगोपसंहारेण चृढ़श्रुति विषया न परमात्म विषये सिद्धम वक्षति च चंप प्रजया लोकः इति किस प्रकार आविष्ट होते हैं सो पृथिव्य इत्यादि श्रुति बदलावेगी इस प्रकार श्रुति ने स्वयं ही पुत्र कर्म और अपरा विद्या को मनुष्य लोग पितलोक एवं देव देवलोक की प्राप्ति के साधन रूप से दिखलाया यहाँ कुछ वाचाल लोग श्रुति प्रतिपादित विशेष अर्थ को न समझकर पुत्रादि साधनों की मोक्षार्थता बतलाते हैं परंतु श्रुति ने मेरे स्त्री हो इत्यादि कर्म है इस उपक्रम से तथा पुत्राधिका विशेष विशेष में विन्योग करना रूप से उनका मुख बंद कर इसे यह सिद्ध हुआ कि ऋण त्रय का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का अधिकारी अज्ञानी है परमात्मवेदता नहीं आगे श्रुति कहेगी भी कि हम जिनका यह आत्मा ही लोक है प्रजा से क्या करेंगे इत्यादि देव लोका, जयोपि लोकाभ्याम लोका, पुत्र केचि तो पितालोकदेवक पितृलोकदेवकाभ्यारव तस्मा एतेभ्यो परिताभ्यो व्यावृत्मात्म विज्ञान मोक्षम्छती परंपरया मोक्षाथान्य पुत्रादी साधना तेषापी मुखापिधा श्रुतिरुतरा कृतसंप्री क्या पुत्रिण कर्मिण त्यन्नात्म्याविधलदर्शनाय प्रवृत्ता किन्ही कि का मत है कि पितृलोक और देवोक को जीतना भी पितृलोक और देवलोक से निवृत्त होना ही है अतः समुच्चय पूर्वक अर्थात एक साथ अनुष्ठान किए हुए पुत्र कर्म और अपर अपरा द्वारा इन तीनों लोकों से निवृत्त हुआ पुरुष परमात्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेता है इस प्रकार उनका मत है कि पुत्रादि साधन भी परंपरा से मोक्ष के ही लिए है उनका भी मुख बंध करने के लिए यह आगे की श्रुति जिसे संप्रति कर्म किया है उस पुत्रवान उसपुत्रन कर्मठ एवन्नात्म विद्या के ज्ञाता को मिलने वाला फल बतलाने के लिए प्रवृत्त होती है न चेदमे फल मोक्ष फल तब्धात मेधातप कार्यवाच्चा पुनर्जनयत दर्शना यद्य यति च क्षय श्रवणात् शरीर ज्योतिरूपम च कार्य करोपत्ते तो है नाम रूप संघारात और यह कहा नहीं जा सकता कि यह फल ही मोक्ष फल है क्योंकि इसका अन्न त्रैसे संबंध है और अन्य मेधा एवं तप के कार्य हैं कारण वह इन्हें पुनः पुनः उत्पन्न करता है ऐसा श्रुति का वचन देखा जाता है तथा यदि वह इन्हें उत्पन्न न करे तो यह क्षीण हो जाए इस प्रकार इनका क्षय भी सुना गया है एवं शरीर और ज्योति रूप बदलाकर इनके कार्यत्व और करणत्व की भी उत्पत्ति दिखाई गई है और त्रय व इदम ऐसा कहकर नाम रूप कर्मात्मक रूप से इनका उपसंहार किया है न चेदमे वह साधनत्र सत्क चिन्मोक्षार्थम कस्यचि फल तिरत्म फलस्म वाक्यादि तिर वाक्यस्य। इस एक ही वाक्य से ऐसा भी नहीं जाना जा सकता कि ये तीनों साधन मिलकर किसी के मोक्ष के लिए होते हैं और किसी के लिए तिरनात्मरूप फल वाले होते हैं क्योंकि पुत्रादि साधनों का तिरणात्म फल दिखाते हुए ही यह वाक्य समाप्त होता है पृथ्वी चैन मग्नेगा दैवी वागा वही वैदेवी वाग्या यद्यवा वदती तद्भवती पृथ्वी और अग्नि से इसमें दैवी वाक का आवेश होता है दैवी वाक वही है जिससे पुरुष जो जो भी बोलता है वही वही हो जाता है पृथिव्य पृथिव्यानम अग्ने दैवी अदैवात्मकागन कृतसंपत्ति काशति हिवाच उपादान भूता दैवी वाग लक्षणा दैवीवाक्पृथिव्यलक्षण साध्यात्मकादोष सा निरुद्धा विदोषापगमे सा आवरण इबोदक प्रदी प्रदीप प्रकाशव च व्यापनोती दैवी तदुच्यते पृथिव्यागा पृथ्वी और अग्नि से इस संप्रति कर्म करने वाले में दैवी आदिदैविक वाक का आवेश होता है पृथ्वी और अग्नि रूपा दैवी भाग सभी की वाणी का उपादान भूता है निश्चय ही वह आध्यात्मिक दैहिक आसक्ति आदि दोषों से आवत्त है किंतु आवरण व्यवधान के के के होने पर पर जैसे जल और प्रकाश फैल है जाते हैं उसी प्रकार विद्वान के उस आध्यात्मिक आशक्ति रूप दोष हो जाने वह उसमें आविष्ट हो जाती है है यह कहा है कि उसमें पृथ्वी और अग्नि से दैवी भाग का आवेश होता है साक्षा दैवी वाग नितादि दोष रहता शुद्धा या वाचा दैव्या यद्यवस्था आत्मने परस्मै वा भजती तत्तवती अमोघा अतिबद्धा अस्य वाग भवती वह दैवीवाग दोष से रहित और शुद्ध होती है जिस वाणी से वह वा अपने या दूसरे के लिए जो जो कहता है वही वही हो जाता है अर्थात इसकी वाणी अमोघ प्रतिबंध रहित हो जाती है तथा तथा दिवश चैनम आदित्या दैव मन आवशति तद्वय दैव मनो येद्यवो न शोचती जुलोक और आदित्य से इसमें दैव मन का आवेश हो जाता है दैव मन वही है जिससे यह आनंदी ही होता है कभी शोक नहीं करता दिवसचैनम आदित्याच दैव मन आविशति तच्च दैव मन स्वभाव निर्मलवाद ये न मनसा असौ आनंद सुखती अथो अपि न शोचति शोकादि निवृत्ता संयोगात दुलोक और आदित्य इसमें दैव मन आविष्ट हो जाता है स्वभाव से ही निर्मल होने के कारण दैव मन वही है जिस मन से यह आनंदी सुखी ही रहता है और शोकादि के कारणों का संयोग न होने से कभी शोक नहीं करता तथा तो न चंद्रमसति स वै दसा भूतानां आत्मा यथैसा देतवगम स यथेताम देवता भूता वग् देव विदूतावती यदू किंचेह प्रजा शोचन्द मैवासा तबवती पुण्यमेवा मुं गई देवान्पं गच्छति जल और चंद्रमा से इसमें देव प्राण का आवेश हो जाता है देव प्राण वही है जो संचार संचार करते करते और और न न भी व्यथित नहीं होता नष्ट ही होता है वह इस प्रकार जानने वाला समस्त भूतों का आत्मा हो जाता है जैसा यह देवता हिरण्यगर्भ है वैसा ही वह हो जाता है जिस प्रकार समस्त प्राणी इस देवता का पालन करते हैं उसी प्रकार ऐसी उपासना करने वाले का समस्त भूत पालन करते हैं जो कुछ ये प्रजाएं शोक करती हैं वह शोकादि जनित दुख उन्हीं के साथ रहता है। है, इसे तो पुण्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि देवताओं के पास पाप नहीं होता अभ्यनम चंद्रमस दैवह प्राण आविशति स वे दैव प्राण खिलुच्य यह संचरण संचरण प्राणिभेदेश संचरन रूपेण अथवा संचरण संचरन जंगमेशु असंचरन न व्यथते न दुखनिमित्तेन भयन युज्यते अथो अपि नरष्यति न ना विनश्यति निंसापद्य जल और चंद्रमा से इसमें दैव प्राण आविष्ट हो जाता है वह दैव प्राण किन लक्षण वाला है तो बतलाया जाता है जो समि और बृष्टि रूप से प्राणियों में संचार करता हुआ और संचार न करता हुआ अथवा में संचार करता हुआ और स्थावरों में संचार न करता हुआ, व्यथित यानी भय से युक्त नहीं होता और न रेश विनाश अर्थात हिंसा को ही प्राप्त होता है सह जो यथोक्तम एवं वेत्तीन्नात्म दर्शनम सा सर्वेशा भूता नाम आत्मा भवती सर्व भूता भूता मनोभ भूतावती भूतात्मतृत यथा पूर्व सिद्धा हिण्यगर्भदेतामे नाश्य वा वचित प्रतिघातः स इति दाष्टाकश किंच यथईताम हिण्यगर्भदेवताबीजा सर्वाणी भूतान निबंती पाड़ती पूजयतींह एवं विधि सर्वाणी भूता इत्यादि सत्तम सत्त प्रयुज्य जो इस उपर युक्त दर्शन को जानता है वह सफल भूतों का आत्मा हो जाता है समस्त भूतों का प्राण हो जाता है समस्त भूतों का मन हो जाता है और समस्त भूतों की वाक हो जाता है तात्पर्य सर्वज्ञ हो जाता है तथा सर्वकर्ता भी हो जाता है जैसा कि यह पूर्व सिद्ध हिरण्यगर्भ देवता है इसी प्रकार इसके सर्वज्ञत्व और सर्वकर्तृत्व में भी कभी प्रतिघात नहीं होता इस स इस शब्द से दाष्टान्तिक का निर्देश किया गया है तथा जिस प्रकार इस हिरण्यगर्भ देवता का समस्त प्राणी यज्ञादि से पालन पूजन करते हैं उसी प्रकार ऐसी उपासना करने वाले का समस्त प्राणी पालन करते हैं अर्थात उसके लिए निरंतर यज्ञादि पूजा का प्रयोग करते हैं अथेदम आसंख्यते सर्वप्राणीना महात्मात्युक्तम तथा चर्वप्राणी कार्य करणात्म सर्व प्राणी सुख दुख संबी यहाँ यह शंका की जाती है ऊपर यह बतलाया गया है कि वह समस्त प्राणियों का आत्मा हो जाता है इस प्रकार समस्त प्राणियों के देह और इंद्रिय रूप हो जाने से तो उसका सब प्राणियों के सुख दुख से भी संबंध होगा ही तन्न अपरिचिन्न बुद्धि परिच्छिन्नात्म बुद्धि नाम झाक्रोशाद दुख संबंधों अनेनाह अनेनाह इति दृष्ट अने तो सर्वात्मज आकष्यते याक्रोशति तयोरात्मु विशेषाभा तमित दुख मुपप्यते मुखवच निमित्ताभा कस्चिमृते क्यिदुखत्प्य मसौ पुत्रो भ्रता चेत तन्मरदर्शनोपी ना दुख मुपजाते तथे्यपरी मम तवतादुख्तमिथ्यानादिदोषाभा दुख मुपजाते इन तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि वह अपरिच्छिन बुद्धि वाला हो जाता है जिनकी परिच्छिता परिच्छिन्नात्म बुद्धि होती है उन्हें को गाली आदि देने पर यह सोच कर कि इसने मुझे गाली दी है दुख का संबंध होता देखा गया है इस सर्वात्मा को तो जिसे गाली दी जाती है और जो गाली देता है उन दोनों के प्रति आत्मतत् बुद्धि कोई भेद न होने के कारण उसे तद्जन दुख होना संभव ही नहीं है जिस प्रकार की कोई निमित्त न होने से मरण दुख भी नहीं होता जैसे लोक में किसी के मर जाने से किसी को यह मेरा पुत्र है यह मेरा भाई है ऐसा सोचकर पुत्रादि के कारण दुख उत्पन्न होता है तथा वैसे निमित्त न होने पर उसकी मृत्यु को देखने वाले को भी दुख नहीं होता उसी प्रकार मेरे तेरेपन आदि दुख के निमित्त और मिथ्या ज्ञानादि दोष का अभाव होने के कारण रूप ईश्वर को भी दुख नहीं होता तदेतदुच्य यद किंच यंच इजा शोचन्त सह प्रजा तोकादीन दुखम बुद्धि प्रजा सर्वात्मनस्तु केन सह किम् संयुक्त भवदुक्त व अमुम तो प्राजापते पदे वर्तमान पुण्यमेवल अभिप्रेत पुण्य मिल तेन पुण्यम गच्छति तत्ल गई देवान् पापम गच्छति पाप फलसाराभापल दुख न गच्छति ग्छती यह कहा जाता है जो कुछ भी ये प्रजाएं शोक करती हैं वह शोकादुख उन प्रजाओं के साथ ही संयुक्त रहता है क्योंकि वह इन प्रजाओं की परिच्छि बुद्धि से पैदा होता है किंतु जो सर्वात्मा है उसके लिए वह किसके साथ संयुक्त या होगा? इस प्राजापत्य पद पत पर वर्तमान विद्वान को तो पुण्य हो ही प्राप्त होता है यहाँ शुभ कर्म का फल ही पुण्य रूप से अभिप्रेत है उसने अत्यंत पुण्य किया होता है इसलिए उसे उसी का फल प्राप्त होता है पाप फल का अवसन न होने के कारण देवताओं के पास पाप नहीं जाता अर्थात उन्हें पाप का फल रूप दुख प्राप्त नहीं होता व्रतमीमांसा आध्यात्म प्राण दर्शन ता एते सर्व एव प्राणदर्शन तर्व सर्वनताशेषण बांगसन उत्तम न्यतम गशेष उक्ता मेव, मेव प्रतिप्त किंवा किम वा विचार्य मे कचिदों व्रतमुपासन प्रतिपत्त वे ये सभी समान है और सभी अनंत है इस मंत्र में वाक मन और प्राण की उपासना सामान्य रूप से बताई गई है उनमें से एक एक की कोई विशेषता नहीं बतलाई गई सो क्या ऐसा ही समझना चाहिए अथवा विचार करने पर व्रत उपासना के विषय में उनमें परस्पर कोई विशेषता जानी जा सकती है यही अब बतलाया जाता है अथा तो व्रत मीमा गजापतिर्मा सारी सृष्टान स्पर्धन वधिषमे वाहमिति वाग्द्रे दक्षाम्यहमि चक्षु श्रोष्याम्यहमि श्रोत्र नेमन कर्मा यहा कर्मता मृत्यु श्रमो भूत्पये त्यानुता मृत्युर वरुंध तस्मा श्राम्यं द्वाश्राम्यती चक्षुश्रामम्य श्रोत्र थे ज्ञातुं ना दध्रे अय वै नेष्ठ यस न्यसिथोम नषति हंता सर्वेमसाबेतीत एकेपम भुवगुम तस्तनाख्याय प्राण इति तेन वाव तत्कुमाचक्षते युले यं वेद जाऊ अब स्पर्धते से व्रत का विचार किया जाता है प्रजापति ने कर्मों कर्म के साधन भूत वाघादि करणों की रचना की रचे जाने पर वे एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे वाक ने व्रत किया कि मैं बोलती ही रहूंगी तथा मैं देखता ही रहूंगा ऐसा नेत्र ने और मैं सुनता ही रहूंगा ऐसा श्रोत्र ने व्रत किया इस प्रकार अपने अपने कर्म के अनुसार अन्य इंद्रियों ने ने भी व्रत किया किया तब मृत्यु श्रम होकर उनसे संबंध और उनमें व्याप्त हो गया उनमें व्याप्त होकर मृत्यु ने उनका अवरोध किया इसी से वाक श्रमित होती ही है नेत्र श्रमित होता ही है श्रोत्र श्रमित होता ही है किंतु यह जो मध्यम प्राण है इसी में वह व्याप्त न हो सका तब उन इंद्रियों ने उसे जानने का निश्चय किया निश्चय यही हमसे श्रेष्ठ है जो संचार करते और संचार न करते हुए भी व्यथित नहीं होता और न क्षीण ही होता है अच्छा हम सब भी इसी के रूप हो जाए ऐसा निश्चय कर वे सब इसी के रूप हो गए। अतः वे इसी के नाम से प्राण इस प्रकार कही जाती है इसी से जो ऐसा जानता है वह जिस कुल में होता है वह कुल उसी के नाम से बोला जाता है तथा जो ऐसे विद्वान से स्पर्धा करता है वह सूख जाता है और सुख कर अंत में मर जाता है यह आध्यात्म प्राण दर्शन है अथात नतमीमांसा उपासन कर्म विचारणेषा प्राणा कस्य कर्म व्रतत्व धारित प्रवर्तते तत्र प्रजापतिर्ह प्रवर्त तजापतिशब्द किलार्थे प्रजापति किल प्रजा सृष्टा कर्मा कगादी कर्मा तीति कर्मी सश्रि सृष्टवान्गादी कर्णनिथ्यथ अब यहाँ से आगे व्रत व्रतमीमसा अर्थात उपासना कर्म का विचार किया जाता है यानी इन प्राणों में से किस प्राण के कर्म को व्रत रूप से धारण करना चाहिए इस बात का विचार आरंभ होता है तहां प्रजापति ने प्रजा की रचना कर कर्मों की अर्थात वागा की रचना की यह प्रसिद्ध है यहां ह शब्द किल यानी प्रसिद्धि के अर्थ में है कर्म के साधन होने के कारण उन्हें वागादि करणों को कर्म कहा गया है ताने पुनः श्रिष्टान इतरेतर इतरेतर स्पर्धन स्पर्धा संघर्ष चक्रु कथम वादीम्य स्व्यापारा द्वंद्वनाहम सियामी वाग्व्रत दृतवती यदनोपि सोपि सोप्पी आत्मनो वीर मिथि तथा दक्षा्यह मिति चक्षुष म्रोत्री कर्माणी कर्णाली कर्म यथा कर्म उन रची हुई इंद्रियों ने एक दूसरे से स्पर्धा की परस्पर संघर्ष किया किस प्रकार स्पर्धा की मैं बोलती ही रहूंगी अर्थात अपने भाषण रूप व्यापार से निवृत्त होंगी ही नहीं ऐसा व्रत वाक ने धारण किया इससे उसका यह अभिप्राय था कि यदि मेरे समान कोई और भी अपने व्यापार से अलग न रहने में समर्थ हो तो वह भी अपना तथा मैं देखता ही रहूंगा ऐसा चक्षु ने और मैं सुनता ही रहूंगा ऐसा स्रोत्र ने निश्चय किया इसी प्रकार अन्य इंद्रियों ने भी यथा कर्म जिनका जो कर्म था उसके अनुसार व्रत धारण किया तानी करणानी मृत्युर श्रमः, श्रम श्रमूपी भूत उपिएजग्राह कथम तीन कव्यापारे प्रवृत्ता श्रमूपेणा दर्शित आप्त नारुंध अवरोधवान्त्यु स्वकर्म्य प्रत्यातवास्ते वदने स्वर्मणी प्रवृत्ता भाक श्राम्य श्रम रूपिणा मृत्युना संयुक्ता प्रत्यवते तथा प्रत्ययते चक्षु श्राम्यति श्रोत्र उन इंद्रियों को मृत्यु जानी मारक ने श्रम श्रम रूपी होकर पकड़ा किस प्रकार पकड़ा उसने अपने अपने व्यापार में लगी हुई उन इंद्रियों को व्याप्त किया अर्थात श्रम थकावट रूप से अपने को दिखलाया तथा उन्हें व्याप्त करके मृत्यु ने उनका अवरोध किया अपने अपने अपने कर्मों से कर दिया इसलिए आजकल भी व्यापार भाषण में ही श्रमित होती ही है श्रम रूप मृत्यु से संयुक्त होने के कारण वह अपने कर्म से च्युत हो जाती है इस प्रकार नेत्री भी श्रमित होती है तथा स्रोतेंद्र भी श्रमित होती है अथम अथे मम मुख्यम प्राण नापनुन्न प्राप्तवा मृत्यु श्रम रूपी यध्यम प्राणस्तम तेनाश्रात एवं स्वकर्मा प्रवर्तते तीन करनानि कम ज्ञात दधिरे धीवती मनः कि इस मुख्य मुख्यप्राण को जो यह मध्यम प्राण है उसको ही श्रम रूपी मृत्यु ने व्याप्त नहीं किया वह उसके पास तक नहीं पहुँचा इसलिए इस समय भी वह श्रम रहित होकर ही अपने कर्म में प्रवृत्त रहता है उन अन्य इंद्रियों ने उसे जानने के लिए मन में निश्चय किया अयम वे नोस्माक मध्य श्रेष्ठ प्रशस्तमोभ्यधिकमा संचरम चरसच अन्ते दानिम अस्व प्राण से सर्व प्राणमात्म प्रतिप्येमहे एवं विनिस्थव प्राणूपम एवात्म प्रतिपन्ना प्राणवृतम दतिरे अस्मद्रृता मृत्यो पर्याप्तानिति निश्चय हम सब में यही श्रेष्ठ अर्थात सबसे अधिक प्रशंसनीय है क्योंकि यह संचार करते हुए और संचार न करते हुए भी व्यथित नहीं होता और न हिंसित ही होता है अच्छा अब हम सब भी इस प्राण के ही रूप हो जाएं, अर्थात प्राण को आत्मभाव से प्राप्त हो जाए ऐसा निश्चय कर वे सब इस प्राण का ही स्वरूप हो गई आत्मभाव से प्राण रूप को ही प्राप्त हो गई अर्थात यह सोचकर कि हमारे व्रत मृत्यु को हटाने में समर्थ नहीं है उन्होंने प्राण व्रत धारण कर लिया। प्राणेन रूपवंती रूप कल्याणेणवंतीतरा क्यों चलनात्मना नहि चकाशात्म नि प्राणत्ति चलन व्यापार हि सर्वदा व्यापारपूर्वकाण्य स्व्यापारेसु लक्ष्य वागाद प्राणिधान प्राण प्राण क्योंकि अन्य उत्पत्ति नहीं हो सकती और ये सर्वदा चलन व्यापार पूर्वक ही अपने व्यापारों में प्रवृत्त होती दिखाई देती है इसलिए ये वाघादी इंद्रिया इस प्राण के नाम से ही प्राण इस प्रकार कहकर पुकारी जाती है या एवं ये प्राणात्मता वेत्ति प्राणशब्दाधेय चेन हाव तेन, तेन विदुषा तत्कुमारचक्षते लौकिका यु स विद्वान्ध्याति तत्कु विद्वान्ना प्रथि भवत्य यथा कुल इति या एवं यथोक्तम वागादीनाम प्राणरूपताम च जो इस प्रकार समस्त इंद्रियों की प्राणरूपता और प्राण शब्द द्वारा पुकारा जाना जानता है उसी से अर्थात उस विद्वान के द्वारा ही लौकिक पुरुष उसके कुल को पुकारते हैं अर्थात वह विद्वान जिस कुल में उत्पन्न होता है वह कुल उस विद्वान के नाम से ही प्रसिद्ध होता है कि यह कुल अमुक का है जैसे जो इस प्रकार वागादि की रूपता और को जानता है, उसे यह कच्चिधु एवं विद्या प्राणात्मदर्शिना स्पर्धते तत्प्रतिपक्षी सन सौस्म शरीर सोस्व मुपगछति अणुशुष्यवशोषण गत मियते न सहसा अनुप्रुतौ म्रियते, म्रियते मुक्त मध्यात्म प्राणात्मदर्शनपसंहारोदी दैवत प्रदर्शनार्थः तथा जो कोई भी इस प्रकार जानने वाले प्राणात्म दर्शी से उसका प्रतिपक्षी होकर स्पर्धा करता है वह इसी शरीर में अणुशिष्य सुख जाता है और सुख कर सोश को प्राप्त होकर ही अंत में मर जाता है वह बिना किसी उपद्रव के सहसा नहीं मरता इस प्रकार यह आध्यात्म प्राणात्मक दर्शन कहा यह श्रुत्युक्त उपसंहार आगे आधी दैविक दर्शन को प्रदर्शित करने के लिए है